संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व ब्राह्मणों के महत्व का वर्णन युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी राजा के संपूर्ण कर्मों में किसका महत्व अधिक है वह तो किस कर्म का अनुष्ठान करने से इस लोक और परलोक में सुखी होता है भीष्म जी ने कहा बेटा राज्य सिंहासन पर आसीन होकर अत्यंत सुख चाहने वाले राजा के लिए सबसे प्रधान कर्तव्य है ब्राह्मणों की सेवा प्रत्येक राजा को ब्राह्मणों और वृद्ध पुरुषों का सदा आदर करना चाहिए नगर और प्रांत में रहने वाले बहुश्रुत ब्राह्मणों की मथुर बोलकर उत्तम भोग प्रदान कर तथा आदर नमस्कार करके पूजा करनी चाहिए राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुत्रों की रक्षा करता है उसी प्रकार ब्राह्मणों की भी करें, करे जही उसका सबसे प्रधान कर्तव्य है ब्राह्मणों तथा उनके उनके पुरुषों की भी से पूजा करें, क्योंकि शांत शांत रहने पर ही सारा राष्ट्र एवं सुखी रह सकता है राजा के लिए ब्राह्मण ही पिता की भांति पूजनीय वंदनीय और माननीय है जैसे प्राणियों का जीवन वर्षा करने वाले इंद्र पर निर्भर है वैसे प्रकार जगत की जीवन यात्रा ब्राह्मणों पर ही अवलंबित है ये जिस समय क्रोध में भर जाते हैं उस समय दावा लपनों की लपनों के समान दाहक दृष्टि से देखते हैं इनसे बड़े बड़े साहसी भी भय मानते हैं क्योंकि इनके भीतर गुण ही अधिक होते हैं इन ब्राह्मणों में कुछ तो घास से ढके हुए कुप की तरह अपने तेज को छिपाए रहते हैं और कुछ निर्मल आकाश की भांति होते हैं कुछ हटी होते हैं और कुछ रूई की तरह कोमल कोई कोई ब्राह्मण खेती और गोरक्षा से जीवन चलाते हैं और कोई कोई भिक्षा पर जीवन निर्वाह करते हैं तथा कितने ही सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होते हैं इस तरह नाना प्रकार के ब्राह्मण देखे जाते हैं उन धर्मज्ञ एवं सत्य पुरुष ब्राह्मणों का सदा गुणगान गुणगाना चाहिए प्राचीन काल से ही ब्राह्मण लोग देवता पितर मनुष्य नाग और राक्षसों के पूजनी है इनमें से कोई भी ब्राह्मणों को जीत नहीं सकता ब्राह्मण चाहे तो जो देवता नहीं है उसे देवता बना दे और देवता को भी देवत्व से भ्रष्ट कर दे वे जिसे राजा बनाना चाहते हैं वही राजा रह सकता है जैसे राजा के रूप में न देखना चाहे उसका पराभव हो जाता है राजन मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूं जो मूर्ख मनुष्य ब्राह्मणों की निंदा करते हैं उनका निसंदेह नाश हो जाता है ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते हैं उस पुरुष का अभ्युदय होता है और जिसको वे साफ देते हैं उसका एक क्षण में पराभव हो जाता है शक यवन कम्बोज आदि जातियां पहले छत्री ही थी किंतु ब्राह्मणों की उत्तम दृष्टि से वंचित होने के कारण उन्हें मृक्ष होना पड़ा द्रविण कलिंग पुलिंद उसी नर कोलिशर्प और महिषक आदि छत्रीय जातिया भी ब्राह्मणों की ही कुदृष्टि पड़ने से शुद्ध हो गई ब्राह्मणों से हार मान लेने में ही कल्याण है उनको हराना अच्छा नहीं ब्राह्मणों की निंदा किसी तरह नहीं सुननी चाहिए जहां उनकी निंदा होती हो वहां नीच मुह करके चुपचाप बैठे रहना या उठकर चल देना चाहिए इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा मनुष्य न पैदा हुआ और न पैदा होगा जो ब्राह्मण के साथ विरोध करके सुखपूर्वक जीवित रहने का साहस करे हवा को मुट्ठी में पकड़ना चंद्रमा को हाथ में छूना और पृथ्वी को उठा लेना जैसे अत्यंत कठिन काम है उसी तरह इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों को जीतना दुष्कर है। इसलिए राजाओं को चाहिए कि उत्तम भोग, आभूषण और दूसरे मनोवांछित पदार्थ देकर नमस्कार आदि के द्वारा सदा ब्राह्मणों की पूजा करें और पिता के समान उनके पालन पोषण का ध्यान रखें, तभी राष्ट्र में शांति रह सकती है अतः तुम्हारे राज्य में पवित्र और ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण अवश्य रहना चाहिए और उत्तम व्रत करने वाले ब्राह्मण को अपने घर में स्थान देना चाहिए क्योंकि ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कोई नहीं है ब्राह्मणों को ही दिए हुए भविष्य को देवता लोग स्वीकार करते हैं सूर्य चंद्रमा वायु जल पृथ्वी आकाश और दिशा इन सब के अधिष्ठाता देवता सदा ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके अन्न भोजन करते हैं ब्राह्मण जिसका अन्न नहीं खाते उसके अन्न को पितर भी नहीं स्वीकार करते ब्राह्मण से द्वेष करने वाले पापी पुरुष का अन्न देवता भी नहीं ग्रहण करते यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए तो देवता और पितर भी सदा प्रसन्न रहते हैं ब्राह्मणों को संतुष्ट रखने वाले पुरुष मरने के बाद उत्तम गति को प्राप्त होते हैं उनका नाश नहीं होने पाता मनुष्य जिस जिस से ब्राह्मणों को तृप्त करता है वह यज्ञ आदि कर्म ब्राह्मणों से ही संपन्न होता है जीव जहां से उत्पन्न होता है और मरने के पश्चात जहां जाता है उस परमात्मा को स्वर्ग और नरक के मार्ग की तथा भूत और भविष्य को ब्राह्मण जानते हैं जो अपने धर्म को जानता है वही सच्चा है। जो लोग ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं, उनकी कभी पराजय नहीं होती, तथा तो मृत्यु के पश्चात उनका विनाश नहीं होता ब्राह्मण के मुंह से निकले हुए वचन को जो सादर स्वीकार करते हैं देव महात्मा कभी पराभव को नहीं प्राप्त होते अपने तेज और बल से तपते हुए छत्रियों के तेज और बल ब्राह्मणों के सामने आते ही शांत हो जाते हैं ब्राह्मणों ने ने को अंगिरा की संतानों राजाओं को तथा भरद्वाज ने हों और इला के पुत्रों को परास्त किया था क्षत्रियों के पास अनेकों प्रकार के आयु थे तो भी कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाले ब्राह्मणों ने उन्हें हरा दिया संसार में जो कुछ कहा सुना या पढ़ा जाता है वह सब काठ में छिपी हुई आग की तरह ब्राह्मणों में ही स्थित है इस विषय में भगवान श्रीकृष्ण और पृथ्वी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहासकार उदाहरण दिया जाता है किसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से पूछा कल्याणी तुम संपूर्ण प्राणियों की माता हो इसलिए मैं तुमसे एक संदेह पूछ रहा हूं गृहस्थ मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से अपने पाप का नाश कर सकता है पृथ्वी ने कहा इसके लिए मनुष्य को ब्राह्मणों की ही सेवा करनी चाहिए यही सबसे पवित्र और उत्तम कार्य है ब्राह्मण की सेवा करने वाले पुरुष के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं ऐश्वर्य की और उत्तम बुद्धि भी ब्राह्मण से ही प्राप्त होती है उत्तम जाति से उत्पन्न धर्मज्ञ उत्तम व्रत का पालन करने वाले और पवित्र ब्राह्मण के नृत्य सेवा करनी चाहिए माधव देखिए उन्होंने चंद्रमा में कलंक लगा दिया समुद्र का पानी खारा बना दिया तथा इंद्र के शरीर में एक हजार भग के चिन्ह उत्पन्न कर दिए और फिर उन्हीं के प्रभाव से वे भग नेत्र के रूप में परिणित हो गए जिनके कारण भीष्म जी कहते हैं पृथ्वी के ये वचन सुनकर भगवान मसूदन ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा वाह तुमने बहुत अच्छी बात बताई युदिष ब्राह्मणों का यह महात्मा सुनकर तुम्हें सदा पवित्र भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए जन्म से ही समस्त प्राणियों के वंदनीय अतिथि और प्रथम भोजन पाने के अधिकारी हैं वे सब अर्थों को सिद्ध करने वाले सबके सुहित और देवताओं के मुख हैं तथा पूजित होने पर वे मंगलमय वाणी से आशीर्वाद देकर मनुष्य के कल्याण का चिंतन करते हैं पूर्व काल में प्रजापति ने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को पूर्वत उत्पन्न करके उनको समझाया तुम लोगों के लिए पालन और ब्राह्मणों की सेवा के सिवा और कोई कर्तव्य नहीं है ब्राह्मण की रक्षा करने पर वह स्वयं भी अपने रक्षक की रक्षा करता है ब्राह्मण की सेवा से तुम लोगों का कल्याण होगा विद्वान ब्राह्मण को शुद्रोचित कर्म नहीं करना चाहिए शुद्र के कर्म करने से उसका धर्म नष्ट होता है स्वधर्म का पालन करने से लक्ष्मी बुद्धि तेज और प्रतापयुक्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा स्वाध्याय का अत्यधिक महात्मा उपलब्ध होता है ब्राह्मण आवहनी अग्नि में स्थित देवता गणों को हवन से तृप्त करके अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं द्विजगण यदि तुम लोग किसी भी प्राणी के साथ न करने से प्राप्त हुई परम श्रद्धा के द्वारा इंद्रिय संयम और स्वाध्याय में लगे रहोगे तो तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी मनुष्य लोक में तथा तो देव लोक में जो कुछ भोग की हैं वे सब ज्ञान नियम और तपस्या से प्राप्त होने वाली है युधिष्ठिर इस प्रकार ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिया था वह ब्रह्म गीता मैंने तुम्हें सुना दी मेकल लाड सबर बरबर किरात और यवन ये सब पहले थे, किंतु ब्राह्मणों के अमर्ष से नीच हो गए। ब्राह्मणों के तिरस्कार से असुरो को समुद्र के जल में रहना पड़ा और ब्राह्मणों की ही कृपा से देवता लोग स्वर्ग के निवासी हुए जैसे आकाश को छूना हिमालय को विचलित करना और मेड़ बांधकर गंगा के प्रवाह को रोक देना असंभव है इसी प्रकार इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों को जितना असंभव है ब्राह्मणों से विरोध करके भूमंडल का राज्य नहीं किया जा सकता क्योंकि ब्राह्मण महात्मा और देवताओं के भी देवता है यदि तुम समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य भोगना चाहते हो तो दान और सेवा के द्वारा सदा ब्राह्मणों की पूजा किया करो दान लेने से ब्राह्मणों का तेज शांत हो जाता है इसलिए जो दान नहीं लेना चाहते उन ब्राह्मणों से तुम्हें अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। इस विषय में इंद्र और के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है उसे सुनो एक समय की बात है देवराज इंद्र रजोगुण संपन्न जटाधारी तपस्वी बनकर एक बेडौल रथ पर सवार हो अपरित व्यक्ति के रूप में सुर के पास गए वहां पहुंचकर उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया संबरासुर तुम किस बर्ताव से अपनी जाति वालों पर शासन करते हो यह किस कारण तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं यह ठीक ठीक बतलाओ सं ने कहा मैं ब्राह्मणों में कभी दोष नहीं देखता उनके मत को ही अपना मत समझता हूँ और शास्त्रों की बात बताने वाले विपरों का सदा सम्मान करता हूँ उन्हें सुख देने की चेष्टा करता हूँ सुनकर उनके वचनों की अवहिलना नहीं करता कभी उनका अपराध नहीं करता उनकी पूजा करके कुशल पूछता हूँ और उनके मेरी कुशल पूछते हैं ब्राह्मणों के असावधान रहने पर भी मैं सदा सावधान रहता हूँ उनके सोते रहने पर भी मैं जागता रहता हूँ वे मुझे शास्त्रीय मार्ग पर चलने वाला ब्राह्मण भक्त तथा तो दोस्त दृष्टि से रहित ध्यान कर अपने के, के अपनी हूँ मेरा मन सदा ब्राह्मणों में लगा रहता है और मैं सदा उनके अनुकूल विचार रखता हूँ उनकी वाणी से जो उपदेश का मधुर रथ प्रवाहित होता है उसका आस्वादन करता रहता हूँ इसीलिए मैं नक्षत्रों पर चंद्रमा की भांति मैं अपने जाति वालों पर शासन करता हूँ ब्राह्मण के मुख्य शास्त्र का उपदेश सुनकर उसके अनुसार बर्ताव करना ही पृथ्वी पर सर्वोत्तम अमृत और सर्वोत्तम दृष्टि है इस बात को जानकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए थे उन्होंने महात्मा ब्राह्मणों की महिमा देख कर चंद्रमा से पूछा इन ब्राह्मणों को किस प्रकार सिद्धि प्राप्त हुई चंद्रमा ने कहा संपूर्ण ब्राह्मण तपस्या से ही सिद्ध हुए हैं इनका बल इनकी वाणी से होता है पहले गुरु के घर में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए फिर अंत में क्रोध त्याग कर शांत भाव से संन्यास ग्रहण करना चाहिए सन्यासी को सर्वत्र समान दृष्टि रखनी चाहिए जो संपूर्ण वेदों को अपने पिता के घर में रखकर पढ़ता है वह ज्ञान संपन्न और प्रशंसनीय होने पर भी विद्वानों के द्वारा ग्रामीण गवार ही समझा जाता है। वास्तव में गुरु के घर रहकर वेद पढ़ने वाला ही श्रेष्ठ है जैसे सांप बिल में रहने वाले छोटे जीवों को निगल जाता है उसी प्रकार युद्ध न करने वाले छत्री और प्रवास न करने वाले ब्राह्मण को यह पृथ्वी निकल जाती है मंदबुद्धि पुरुष के भीतर जो अभिमान होता है वह तो उसकी लक्ष्मी का नाश करता है गर्भ धारण करने से कन्या और सदा घर में रहने से ब्राह्मण दूषित समझे जाते हैं मेरे पिता ने चंद्रमा से यह बात सुनकर ब्राह्मणों का पूजन किया था उन्हीं की भांति मैं भी उत्तम व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों की पूजा करता हूं। विष्णु जी कहते हैं दानो राज मुंह से जब वचन सुनकर इंद्र ने ब्राह्मणों का पूजन किया इससे उन्हें महेंद्र पद की प्राप्ति हुई